ओम सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वा वह शांति शांति शानती हाँ जी बोलिए mm. जी तो कारण से एकत्व ले, ले रहे हैं जी कारण गुण कुलरे द्रव्य तो बनते ही है ना द्रव्य तो कारण भी बनते हैं कार्य भी बनते हैं और कर्म तो कर्म बनता नहीं गुण बनते भी है नहीं भी बनते हैं तो जो नहीं बनते हैं उसमें ये एकत्व है एक पृथकत्व है ये कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है हाँ जी द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य का प्रयोग होता है, है। मतलब तो द्रव्यो में संख्या का प्रयोग होता है हाँ मुख्य रूप से और गुण और कर्मों में गौण रूप से प्रयोग होता है तो नित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्य नित्य द्रव्य में तो मुख्य रूप से होगा द्रव्यो में तो मुख्य रूप से ही होता है कोई भी द्रव्य मुख्य रूप से ही होता है नित्य रहे या अनित्य रहे संख्या मुख्य रूप से ही प्रयोग में आता है उसमें हाँ जी द्रव्य कारण होता है द्रव्य में कारण होता है क्या द्रव्य कारण होता है द्रव्य के अंदर कारण होता है हो क्या कहना चाहते हैं आप? है आपकी द्रव्य स्वयं तो कारण होता है बोला जाता है हाँ जी तो द्रव्य स्वयं कारण होता है तो द्रव्य अलग है कारण अलग है कि द्रव्य के अंदर कारण नहीं द्रव्य को ही कारण बता रहे हैं द्रव्य कारणम न तो द्रव्य कारणम द्रव्य ही कारण हाँ जी द्रव्य ही कार्य का कारण है यानी कारण द्रव्य कार्य के लिए कारण बनते है कार्य जैसे घड़ा है घड़ा का कारण क्या है मिट्टी तो मिट्टी रूपी द्रव्य घड़े का कारण है ऐसा जैसे गुण भी एक कारण है Husi. कर्म भी एक कारण है और द्रव्य भी एक कारण है <s governments of motion> हाँ जी तीनों एक कारण है कारण कारणत्व तो जो है तीनों में आ, आ रहा है मतलब हाँ हाँ हाँ तो द्रव्य से कारणत्व तो भिन्न है गुण से कारणत्व तो भिन्न है और कर्म से कारणत्व भिन्न है तभी तो तीनों में आ है हाँ वो तो कोई बात नहीं भिन्न है उसमें कोई बात नहीं जैसे कि एक ने द्रव्य ने अन्य द्रव्य पर उत्पन्न किया है उस द्रव्य में जो कारण है इस द्रव्य के अंदर कारणत्व था, तब उस द्रव्य के अंदर आया। हाँ, है। इसी प्रकार है, आ, यानि को क्या है बस कारण तो कारण है वो अब कारण कोई ऐसा अलग से, से वो, वो गुण है कर्म है क्या चीज है कारण नहीं नहीं कुछ नहीं है जैसे द्रव्यत्व है ठीक है ना द्रव्यों में द्रव्यत्व है गुणों में गुणत्व है और कर्मों में कर्मत्व है अब अब द्रव्य कारण है ठीक है यानी द्रव्य में कारणपन है यूं कहना चाहिए तो जाति है यूं मान लीजिए जाती है अगर ऐसा अगर कहना चाहते हो जाती है मतलब ये भी कारण है ये भी कारण है ये भी कारण है ये भी कारण है इसमें भी कारणपन है इसमें भी कारणत्व है इसमें भी कारणत्व है तो जाती है जाति रहती है आ, रहती है ना गुणत्व है अन्य नहीं अन्य जाति अन्य में रहेंगी आ, इसमें स्वीकार की हाँ तो ठीक है जैसे गुण में गुणत्व है रहता है नही रहता है बोला ना गुणों में गुणत्व रहता है कर्मो में कर्मत्व रहता है ठीक है कारणत्व का अपने जाति का ठीक है भी रहती है, अन्य जातियाँ भी रह सकती तो रह सकती तो रह सकती, उसमें क्या जगहों में जाति नहीं रहते मतलब कौन सी अन्य जाति गुण तो से भिन्न जाति भिन्न जातिया नहीं रहती ठीक है कारणत्व तो, तो उसका खुद का है ना उसमें कारणपन है इसलिए कारणत्व तो है उसमें मतलब यानी आप कर्मत्व गुण में रहता है क्या कर्मत्व जाति है ना तो कर्मत्व जाति गुण में नहीं रहती है ऐसा अब कारणपन तो है तो कारणत्व तो रहेगा उसमें उसमें क्या दिक्कत है कि दूसरे जा... दूसरी जाती इसमें नहीं रहती उसका अपनी जाति तो है नहीं गुणत्व जैसे आप कारणत्व कहोगे तो कारणत्व भी उसके अंदर है कारणपन है गुण में तो कारणत्व एक जाती है इस रूप में आप देखेंगे तो ठीक है रहता है उसमें कारणत्व रहता है इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसमें कर्मत्व भी रहता है द्रव्यत्व भी रहता है ऐसा नहीं है फिर अब यहाँ क्या है कि देंगे कि आप नहीं रहता। आप, आप रहता है अब सीधा से अंदर रहता कहा नहीं, नहीं कर्मों में ही कर्मत्व रहता है दूसरों में क्यों रहना रखना चाहते हैं आप कर्मत्व में कर्मत्व रहता है ठीक है लेकिन में और दोनों रहता। हाँ तो रह सकते हैं है। अपनी खुद की जाती तो गुणत्व होगी कारणत्व तो, तो एक दूसरी चीज है ये भी उसमें रह रही है तो रहेगी उसमें क्या है अगर अगर आप उसको जाति कहेंगे तो रहेगी ठीक ये रह रही है किसी प्रकार जैसे गुणों में गुणत्व है तो गुणों में गुणत्व है ना तो गुणत्व रहता है तो ऐसे गुण वो कारण भी बन रहा है कारण है किसी ना किसी का कारण बन रहा है तो कारणत्व भी रहता अगर कारणत्व को जाति के रूप में आप लेंगे तो वो भी रहेगी उसमें कोई बात नहीं जैसे कर्म कारण है यानी यहां है तो कारणपन है कर्म में है गुण में भी कारणपन है, है। द्रव्य में भी कारणपन है, है तो इस रूप में आप देखेंगे तो रहेगी उसमें क्या है जो रह सकता है तो उसको रहे सक, रहेंगे जो नहीं रह सकते नहीं रह सकते उसमें क्या दिक्कत है ये कोई नियम नहीं बनता कि ये रहता तो वो भी रहे ऐसा कोई नियम नहीं है तो प्रसंग हमारा चल रहा है सातवें सूत्र में एकत्व एक और एक पृथत्व तो कार्य नहीं बनते ये आप लोगों ने पढ़ के आए कुछ समझ में आया नहीं आया ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे एक द्रव्य है ठीक है ना जैसे कपड़ा इन्होंने उदाहरण दिया है अब इस इस कपड़े में एकत्व है ठीक है अब ये एकत्व अनेकत्व का कारण नहीं बन सकता पकड़ में आ रहा है आपको तो तो हाँ जी उसमें जो अनेकत्व आया ना वो अनेकत्व इस एकत्व अनेकत्व का कारण एकत्व नहीं है अनेकत्व अनेकत के कारण विभाग है अनेक विभाग है जैसे मैं आपको बताता हूं आ, दस अवयव है द, दस अवयवों से एक अवयव भी बना दिया आपने यानी दस कागज से मतलब सौ कागज है सौ कागज से एक पुस्तक बना है तो इसमें जो एकत्व संख्या आई एक संख्या है, है इस एकत्व का कारण क्या है अनेक अवयवों का संयोग अनेक अवयवों का संयोग अनेक अनेक अवयवों के संयोग से इसमें एकत्व उत्पन्न हुआ इस एकत्व का असमवाय कारण है संयोग ऐसे ही एक कपड़ा है उस एक कपड़े से आपने एक कॉपिन बना दिया तो एक कॉपिन में एकत्व आया ठीक है ना एक तोलिया बना दिया उसमें एकत्व आया है ऐसे ही एक पगड़ी बना दिया उसमें एकत्व आ गया है एक कुर्ता बनाया उसमें एकत्व है तो यहाँ एकत्व एकत्व अनेक हो गए ना एकत्व एकत्व इन अनेक एकत्वों का कारण ये एक नहीं है क्योंकि एकत्व हमेशा एकत्व के रूप में रहेगा एकत्व से अनेकत्व नहीं बन सकता तो फिर वो अनेकत्वों का कारण क्या है विभाग अनेक विभागों से अनेक उत्पन्न हो गए जैसे अनेक संयोगों से एक, एक होता है, ऐसे अनेक अनेक विभागों से अनेक इसलिए इसमें रहने वाला एक जो है उन अनेकों का कारण नहीं है, कारण देखा जाता है। हाँ वो उसका ही अपवाद है वस्त्र था उससे तो अनेक नहीं था तो था एकत्व ये तो होता है दूसरा एक आया तो फिर वो द्वित्व आ गए ना दो संख्या होगी मतलब ये एक वो एक दो बन गए ना दो संख्या कैसे बनाओगे आप एक एक को मिल करके तो दो बनाओगे एक एक को तो मिलकर के तो तीन बनाओगे ऐसे अपरांत जितनी भी संख्या है वो एक दो तीन चार तो वो जो जितने भी आएंगे वो सब द्रव्यों के कारण से आएंगे अनेक द्रव्यों के कारण से वो अनेक संख्या आ रही हैं। मतलब एक द्रव्य है दो द्रव्य है तीन द्रव्य है चार द्रव्य है तो उसमें एक उसमें एक उसमें एक उसमें एक इसमें उस एक ये सब मिलकर के दस है ऐसे सौ मिलकर के सौ हो गए सौ द्रव्य मिलकर के सौ संख्या है बहुत सारे द्रव्य मिलकर के हजार आ गया बहुत सारे द्रव्य मिलकर के लाख आ गया ऐसे हाजी और संख्याओं में भी नहीं होता है और संख्याओं में भी नहीं होता है किसी भी संख्या में नहीं होता है कोई भी संख्या किसी भी संख्या का कारण नहीं बनता कल बता रहा था मैं कल कल कल गलत बता रहा था अब सही बता रहा हूं और से, नहीं से और संख्या दूसरे होंगे द्वित्व भी नहीं होगा द्वित वो एक भी नहीं होगा द्वित्व से एकत्व कैसे होगा द्वित भाई द्वित्व द्वित्व तो द्वित्व है द्वित्व से एकत्व नहीं होगा द्वित्व तो द्वितीय ही रहेगा ना कारण गुणपूर्वक नहीं है कारण में द्वित्व है तो कार्य में एकत्व कहां से आएगा कारण गुणपूर्वक है ही नहीं है ना इसलिए संख्या में यह घटित नहीं होगा पृथकत्व में भी घटित नहीं होगा पृथक में भी नहीं घटित होगा और संख्या में भी घटित होगा बाकी में जहां घटित होते हैं वहां मानेंगे हाँ नित्य है नित्यों में भी अनित्यो में भी ये लागू होगा अगला जो सूत्र है ना आठवां सूत्र ये ये तद अनित्य और वहाँ तो अनित्य नित्य और व्याख्यातम ऐसा होना चाहिए जी, दो टेबल जोड़े आ, एक टेबल हुए थे। को अलग वो इधर अभी पहले था रहा करता है, तो गए? कौन सा दृत्व था दो टेबल जुड़े हुए थे तो जुड़ोगे तो एक हो गए था मतलब ठीक है द्वित्व है अब उसको अलग विभाग कर दिया था तो ये एक और मिलकर के द्वित्व उसने किया किसने तो एक, एक, एक मिलकर के तो द्वित्व होता है एक एक मिलकर के तो होता है इससे जब इसका विभाग हुआ ऐसा है ये ये द्वित्व जो है ना ये द्वितीय संख्या इसमें उसमें दोनों में रहती है जहाँ तीन बोलोगे तो तीन तीन द्रव्यो में रहते हैं तीन संख्या तीन द्रव्यो में रहते और पांच संख्या पांच सं पांच द्रव्यों में रहते ऐसा है कहीं नहीं गया वो दित्तु दित्तु के रूप में ही है तो थोड़ी तो तो नहीं नहीं नहीं, थी तो थी। नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं भाई दित्तु तो दो द्रव्यो के आश्रय से द्वित्व है ना मतलब दितु संख्या दोनों में है इसका ये मतलब इसमें भी दो है उसमें भी दो है ये नहीं के दु संख्या दित्तु जो है द्वितुपना दोनों को मिला करके द्वितु उत्पन्न हुआ है ऐसा है हाँ जी पकड़ में आ रहा है आपको हाँ ठीक है ये इसमें आप बता रहे थे पूर्व कार्य तो ये, इसका अपवाद है। ये अपवाद है ये ये अपवाद है। कैसे अपवाद कैसे बता ही रहा हूँ ना प्रत्यक्ष बताया तो ऐसे ही मानेंगे। तो फिर जो और वाला जो उदाहरण है में लाल लालपना गया था तो लालपना तो कारण में नहीं था तो फिर वो कार्य में कैसे आया अगर यही मानी तो नहीं क्या मतलब तो पर बताया दो से एक बना एक से दो बना तो या फिर यही वाले में कारण गुणपूर्वक कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्टा तो वो सभी गुणों में नहीं लागू हो रहा है ना ये अपवाद बताया ना अपवाद तो अपवाद होता है ये जरूरी नहीं है यहाँ नहीं हो तो वहां पर भी नहीं होना चाहिए अपवाद कैसे है ये तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ना क्या किस तरह से हम घटाएंगे कि कारण में ऐसा जो धर्म था वो कारण में नहीं तो ले। जो ये एक है ठीक है ना ये एक है तो ये एक ही रहेगा ठीक है ना अब ये एक है तो ये एक हो गया ठीक है ना ये इसका एकत्व तो अलग है इसका एकत्व तो अलग है बिल्कुल अलग अलग है ये इस द्रविका है इस द्रव्य का है ये एकत्व तो से एकत्व उत्पन्न नहीं होता है ठीक है इसलिए कारण नहीं बनता है कारण नहीं बनता उसमें। कोई हां, हो गया हां, लेकिन कारण गुण हां, ये अपवाद है वो समझाना वो अपवाद सूत्री बोल रहा है ना ये अपवाद है सूत्री बोल रहा है ये नहीं बनता इसका मतलब ये अपवाद है अगर बनता हो तो ये सूत्री नहीं होता तो आप जो कारण गुणपूर्वक कार्य दृष्टा ऐसा है तो वहां पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कारण कार्य के लिए वहां कोई न कोई तीन कारणों में से एक कारण बनता है वो कारण को लेते हुए आप समझ रहे हैं क्या तो मतलब या तो वो निमित्त कारण बनना चाहिए या फिर तो वो समवाई कारण बनना चाहिए या फिर तो वो असमवाय कारण बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर संख्या ना तो निमित्त बन रही है ना समवाई बन रही है ना समवाई बन रही है इस कारण से ये इसका अपवाद हुआ ये कहना चाह रहे हैं आप तो किसी रूप में कारण नहीं बन रहा है ना अगर ऐसा मानेंगे तो फिर जो हल्दी और चूने वाला उदाहरण था हल्दी और चूना मिलकर के रक्त वर्ण आ गया तो अब तो हल्दी और चूने में तो रक्त वर्ण नहीं था तो तो तो फिर पर भी पड़ेगा कारण कार्य ये नहीं वहाँ पर क्या है वो कौन सा सूत्र है वो बताओ, वो बताओ क्या कहना उबेता गुना में होगा ना हाँ जी। उबेता, उबेता गुना में वो क्या कहता है द्रव्यांतरम आरम्भनते गुनाश्च गुना ये छठा पेज है कर्म कर्म साध्य विदेते उभता गुना गुना खलू उभय प्रकार ते कार्यम कारणम गति नापि भी ये अलग बात की जा रही उदाहरण वो उदाहरण से ये आप क्या कहना चाहते ये उदाहरण ये कहना चाहता है उभयता गुना में गुण जो है किसी कार्य को उत्पन्न करता भी है और किसी कारण गुण जो है कार्य कार्य को समाप्त भी करते हैं और नहीं भी समाप्त करते हैं ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ते कार्यम कारणम गति ना ना ये ये कहना चाह रहे हैं कार्य को समाप्त भी करते हैं नहीं भी करते हैं ये बात कही ये अलग बात है वो अलग बात है दोनों को एक अलग बात है मुझे मैं उनको तो मिला नहीं रहा हूँ मैं तो सिर्फ एक दृष्टांत बता रहा हूँ मुझे जो ऐसा अभी तो तक जो तो मुझे समझ में आया वो ऐसा आया कि कारण गुण पूर्व का कार्य दृष्टा मतलब ये होना चाहिए कि कार्य में जो गुण आए हैं वो तभी आ हैं जब कारण में वो गुण हो तो कार्य में जो एकत्व तो है मतलब तो तो कोई तो संख्या है तो कार्य में जो संख्या आई है वो आई ही तब है क्योंकि कारण में संख्या है ना कि उसकी हम उस तरह से वो कारण बना ले कि ये जो कार्य में जो ये संख्या आई है इसका कोई निमित्त कारण हो ये वाली संख्या ऐसा उसका प्रतिपादन नहीं है सूत्र का ऐसा होना चाहिए नहीं वो वो सूत्र का तो वही अभिप्राय होगा जहां जहां जो जो कारण होगा उस रूप में होगा अच्छा इसका एक एक दूसरा अर्थ तो बता देता हूं एकत्व से यहां एक संख्या संख्या ना कर लेकर के एकत्व गुण को ले लीजिए एकत्व जाति को ले लीजिएगा एक दूसरी आ, संभावना कर रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि यहां क्या नाम है सूत्र में ये नहीं बताया है कि यहाँ कारी हैं, होते हैं कारण नहीं होते सूत्र में कुछ नहीं बताया है सूत्र तो ये कहता है कार्य कारण कार्यकार्यो एक पृथकत्व अभाव अभा कार्य कारण में एकत्व और एक पृथकत्व का अभाव होने से एकत्व एक, एक पृथकत्व नहीं रहते हैं बस इतना बताया है यहाँ कार्य कारण कुछ नहीं पता फिर भी हम इसको ऐसा ले लें एकत्व जो है एकत्व जाति मतलब एक में एकत्व है वह एकत्व जाति और का कारण नहीं बनती जैसे मान लीजिएगा एक एक वस्त्र है अब मैं यूं कहिएगा नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूं जैसे मुझ में एकत्व है ठीक एक है ना इनमें एकत्व है इनमें एकत्व है इनमें एकत्व है आप में एकत्व है ठीक है तो दस संख्या दस संख्या दस संख्या में दशत्व है उस दशत्व का कारण एकत्व नहीं है तो हाँ तो वहीं पर है ठीक है वो ऐसा ही है बस इतना ही है पंचत्व में दशत्व में एकत्व कारण नहीं है जो लिखा हुआ है ठीक है इस कारण से भी हो सकता है ठीक है लेकिन जी वो कोई दिक्कत नहीं है आ, मतलब बात ये है कि की तो कारण में भी है है ना और आ, वो जो संख्या गुण है वो कार्य में भी आ रहा है, है ना तो कारण गुण पूर्वक तो काले हो रहा है ना तो यहाँ पर वो अपवाद कैसे हो रहा है नहीं में भी वो संज्ञा है और काले में भी वो संज्ञा है तो फिर वो जो कार्य में जो तो संख्या है संख्यात्व के रूप में तो कारण बनता है हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो भी संख्या है ये भी संख्या है संख्यात्व अलग है एकत्व अलग है दोनों अलग अलग बात है सभी संख्याओं में संख्यात्व है ठीक है ना और पर एक अलग है और द्वित्व अलग है तित्व अलग है तो संख्यात्व के रूप में कारण बनेगा हमें कोई आपत्ति नहीं है जो आप कहना चाहते हैं आप ये कहना कारण गुणपूर्वक और कार्य गुण दृष्टा जो कहना चाह रहे हैं तो ठीक है उसमें उस रूप में हमें मेरे को आपत्ति नहीं है यहाँ संख्यात्व है ये संख्यात्व कारण है उस संख्यात्व का ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है उस रूप में लेंगे यहाँ पर तो प्रश्न है एकत्व एक पृथक एक ये कारण नहीं बनते संख्या जैसे रूप और रूप का कारण बनता है और मिट्टी के कणों से हमने घड़ा बना लिया मिट्टी के कण से काले घड़ा बन गया लाल तो फिर यहाँ पर जो हमें कहना पड़ेगा कि कारण गुण पूर्व का कार्य वाला सिद्धांत नहीं लगेगा वो तो बताया था ना वहाँ पीछे इसका समाधान किया है पाकज नहीं है नहीं पाकज तो गुण नहीं है मैं वो नहीं कहना चाह रहा वो वो तो कारण गुणपूर्वक ही है क्योंकि यहाँ पर तो आ, आपके मन से तो नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि कारण में तो काला है रूप है और कार्य में तो लाल रूप है नहीं मेरे पक्ष की सिद्धि कर रहे हैं ऐसे हाँ। एक अच्छा तो, कारण में है और कार्य में है संख्या की दृष्टि से तो आप मान रहे ठीक है ठीक तो तो तो है आपको यहाँ पर यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यहाँ नहीं मानेगा तो सब जगह नहीं मानेंगे कोई नियम नहीं है ना कैसी बात कैसी बात क्यों क्यूँकी सूत्र कह रहा है न मेरे पीछे तो यहाँ सूत्र कारण बन रहा है आपके कथन में कोई आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना सूत्र क्या कारण भाई यहाँ कह रहे हैं कि एक एक संख्या और एक तत्व और एक पृथकत्व जो है कार्य और कारण नहीं बनते हैं नहीं बनते ठीक है ठीक है ना तो यहाँ नहीं बनते तो वहाँ भी ना बने ये जो आप कहना चाह रहे हो ना जी यहाँ पर जो मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो कार्य और कारण के लिए जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं है की भाई कोई निमित्त कारण बन रहा कोई समवाही कारण बन रहा है क्या कोई असमवाही कारण बन रहा है क्या तो फिर उसका उत्तर दिया जी नहीं बनता है यहाँ पे जो एकत्व है और एक प्रतत्व है, है वो कार्य और कारण कार्य है और वो कारण के रूप में ना तो वो समवाही कारण है ना असमवाई कारण है ना निमित्त कारण है इसकी चर्चा को लेते हुए कहा है तो उसमें उस उसमें मेरा क्या दिक्कत है मैं यही तो कहना चाह रहा तो हूँ आप कारण गुणपूर्वक कार्य दृष्टि वाली सिद्धांत क्यूँ ला रहे हैं क्या कारण गुण पूर्वक है कारण गुण गुणपूर्वक कार्य दृष्टा जो एक कारण गुण हो कार्य गुणों दृष्टा कार्य गुणो दृष्टा हाँ, तो यहाँ पर कारण से आप सुनवाई असमवाई और निमित्त कार्य ले रहे हैं आपके सिद्धांत से जबकि वहां पर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई जो कार्य में जो गुण आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि कारण ठीक है ठीक मतलब है, मतलब ये है, कि, कि है तो थीके, थीके, आप ये कहना चाहते है कि यहाँ कोई निमित्त कारण नहीं है समवाय कारण नहीं है संयोग वो कारण नहीं है किसी भी प्रकार का कारण नहीं है ठीक है ना आपका ये प्रश्न है कि किसी भी प्रकार का कारण नहीं है तो तो वहां जो कारण गुणपूर्वको कार्य गुणो दृष्टा है वहां पर तो किसी भी प्रकार का कारण तो है वह केवल वहां आप समवाय कारण ही तो बताएंगे और क्या कारण बताएंगे वहां पर तीन ही कारण हैं समवायि कारण असमवाय कारण निमित्त कारण चौथा कोई कारण तो है ही नहीं है तो वहां आप वहां कारण शब्द का तो स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ समवाई निमित्त और असमवाय का निषेध कर रहे हैं वहां पर तो यही जो अर्थ यहाँ है वो अर्थ वहां पर भी तो है दोनों कारणों का अर्थ अलग अलग थोड़ा है आ, कहीं पर वो देख लेना ये केवल कारण शब्दों को लेके सूत्र का सुधार करे कार्य शब्द भी यहाँ पढ़ा हुआ उसको देख कर के भी सूत्र करना चाहिए कार्य का क्या करेंगे सूत्र के अंदर कार्य शब्द हुआ है। कहा सूत्र कार्य कारण एक, प्रित्रेक्प, एक प्रित्रेक्प, वो तो ठीक है कार्य कारण और दोनों हैं कारण का किया कि नहीं है उसके लिए क्या कहेंगे इसलिए दोबारा दु, बोल अब अपना सूत्र का अब क्या वो जो कार्य में जो एकत्व आया है वो एक कारण में जो एकत्व है वो नहीं है ये कहना चाह रहे हैं कार्य में जो एक पृथत्व आया है है ना उसका वो कारण में जो एक पृथत्व है वो उसका कारण कौन सा कारण नहीं है नहीं पर्षट, पर्षट, पर्षट, एक, एक, एक, तो? एक मिनट रुक जाओ ना आप ना आप जो कहना चाह रहे हो ठीक है ये कहना चाह रहे हैं एकत्व जो है अभी जो दूसरा पदार्थ उत्पन्न उसमें जो एकत्व है वो कारण वाले एकत्व कारण नहीं है कौन सा कारण नहीं है कारण नहीं है तो बोल रहे हो ठीक है मान रहे हैं कौन सा कारण नहीं है कोई, नहीं। कोई तो कारण कारण तीन प्रकार के हमारे पास में निमित्त कारण समवाय कारण असमवाय कारण इन तीनों में से कौन सा कारण नहीं, नहीं है तो तुम्हारे तो तो है, तो है तो फिर तो अच्छा वहाँ कार्य कारण गुण पूर्वको कार्य गुणो दृष्टा जो बताया जा रहा है ना वहाँ पर यह कारण जो बताएगा वहाँ कारण तो ये तीन ही कारण है वहाँ कौन से इन तीनों से अतिरिक्त कारण है वहाँ पर यहाँ पर भी वही तीन कारण है वहाँ पर भी वही तीन कारण है तो फिर तो जी घट वाला उदाहरण दे रहा था हाँ हाँ फिर उसमें भी व्यविचार आएगा। वहाँ क्या व्यविचार आ रहा है? मिट्टी है काले रंग की, हाँ। वो है लाल रंग का ठीक है तो कारण गुणपूर्व का नहीं ना नहीं ये कारण गुणपूर्वक ही है, क्यों है गुण क्योंकि मिट्टी में जो काला रंग कह रहे है वो अनित्य है तो पहले मिट्टी में लाल होगा फिर उसके बाद कार्य में लाल आएगा कारण गुणपूर्वक है सूत्र ही तो कहता है वहां जो पाकज के बारे में जो बोला था ना पीछे सूत्र कारण गुणपूर्वक का नहीं कारण गुणपूर्वक का पाकज गुना जो सूत्र आया था ना वो आ, वो बदल करके लाल हो जाता है कारण में फिर उसके बाद कार्य में आता है ये तो बताया वहां पर ऐसे ही बताया ना पहले मिट्टी में बदलाव होता है फिर उसके बाद कार्य में बदलाव होता है ये तो बताया था तो वहां पर इसलिए कारणगुण गुण पूर्वक ही कार्य दृष्ट है केवल ये एकत्व और एक पृथक में ये अपवाद है वेदनिष्ठ जी।, जी पकड़ में आ रहा है सातवां सूत्र ठीक है <laughs> जितना भी पकड़ में आ रहा है कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सुगामा जी आपको समझ में आ गए क्या जो एक होता होता है है और एक वो तो किसी का ना तो कारण बनता है ना ना गुण ना कार्य जैसे? जैसे तो बनता ठीक है ये और एक पृथक भी गुण है लेकिन एक एकत्व एकत्व करता एक पृथक ठीक बात है मुझे भी तो फिर तो ठीक है इतना ही तो समझना था और क्या करना था इसके अंदर क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा तो आप तो तो क्योंकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है ना व्यवहार में ये थोड़ा होता है कि आ, एक एक जैसे एक रुपये दो रुपये तीन रुपए चार रुपये पांच रुपए ये सब आ, ये सब रुपए मिल करके दस रुपए एक कार्य बन गए ऐसा व्यवहार में होता है वो दस रूपये का मतलब है दस एक दो तीन चार ऐसा मिलके दस है वो पे तो मैं आपको ऐसा दिखा दूंगा तो तो तो तो कौन, कौन सा भाग है कहाँ से लेके आए बोले इसी मटके का भाग है ये कहाँ से आ रहा है नहीं नहीं वो द्रव्य जो ये उस मटके का भाग जो कह रहे हो ना आप वो तो द्रव्य का दूसरा भाग बता रहे हो आप वो द्रव्य की बात हो रही है संख्या की बात थोड़ा कह रहे हैं आप नहीं वो द्रव्य के अंदर एकत्व आया विभाग से विभाग से विभाग व कारण है उस एकत्व का ये तो मैं बता रहा था यानी जैसे कपड़ा है ना इस कपड़े का एक टुकड़ा अलग कर दो तो जो विभाग हुआ ना उस विभाग से इसमें एकत्व उत्पन्न हुआ है फिर दूसरे विभाग से रुमाल में एकत्व उत्पन्न हुआ तीसरे विभाग से पगड़ी में एकत्व उत्पन्न हुआ चौथे विभाग से कमीज में एकत्व उत्पन्न हुआ तो विभाग कारण है वहाँ पे भी काम ये कि रूप और इस रूप का संयोग हुआ हमारा हुआ, रूप क्या आपके नहीं माने आपके नहीं मानने से क्या होगा विभाग से जैसे आपके कहने से बात नहीं चलेगी ना आपको प्रमाण भी तो देना होगा ना केवल कथन मात्र से किसी की बात थोड़ी मानी जाएगी प्रमाण तो देना होगा हाँ जी तो है। आजी। से जो होता है यहाँ तो कुछ एक नहीं पता है यहाँ तो केवल ये बताया गया है की एकत्व जो है एक पृथक जो है न तो कार्य बनता है न कारण बनता है बस इतना बता इसका इसका हेतु इन्होंने नहीं बताया क्यों नहीं बनता है वो हेतु मैं बता रहा हूँ आपको क्या विभाग से उत्पन्न होता है इसका प्रमाण और अगर उससे नहीं होता तो कोई तो से विभाग उत्पन्न होता है और और मेरे को कोई कारण नहीं दिख रहा है अब मेरे को भी कोई कारण नहीं दिख रहा है कि यानी रूप रूप से रूप उत्पन्न होता हुआ कोई कारण नहीं दिख रहा है बस <nollity> नहीं आप उसका प्रमाण दो ना ये शास्त्र तो कहता है ना रूप से रूप उत्पन्न होता है पर यहाँ शास्त्र कहता है एकत्व से एकत्व उत्पन्न नहीं होता यहाँ तो प्रमाण है हमारे पास में आपको देना होगा ना प्रमाण की रूप से रूप उत्पन्न नहीं होता है ये तो आपका कथन मात्र हो गया केवल एक से एकत्व से एकत्व उत्पन्न नहीं होता है तो अब जो उत्पन्न हुआ है वो किस कारण से उत्पन्न हुआ तो उसका मैंने आपको बताया विभाग से उत्पन्न हुआ है अगर उस विभाग को आप नहीं मानते हैं तो कोई दूसरा बताना पड़ेगा कारण आपको मेरे पक्ष में तो कारण है आपके पक्ष में नहीं है गुण गुण को उत्पन्न करते, करते हैं लेकिन सब जगह उभ था गुना का ना उत्पन्न करते भी या नहीं भी करते तो यहाँ ये एकत्व जो है दूसरे एकत्व को उत्पन्न नहीं करता ऐसा ऐसे अनेकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं और एकत्व अनेकत्व को उत्पन्न नहीं करते ना तो कार्य बनते हैं ना कारण बनते हैं इस रूप में क्योंकि अनेकत्व तो अनेकत्व के रूप में ही रहेगा मतलब सौ रुपए सौ रुपए के भी रहेगा सौ रुपए एक रुपए कभी नहीं बनता सौ संख्या एक संख्या के रूप में कभी बनता व नहीं आता है ना व्यवहार कभी ऐसा होता है यहां पर द्रव्य में होता है अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य होता है व्यवहार में भी आता है और एक द्रव्य से अनेक द्रव्य भी उत्पन्न होते वो भी व्यवहार में आता है लेकिन यह व्यवहार में नहीं आता है कि सौ संख्या सौ रूपये जो है ना यानी सौ संख्या का एक संख्या बन गया ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता और एक संख्या से सौ संख्या उत्पन्न हुआ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता क्योंकि अव्यवहारिक है हैदृश व्यवहार भी नाश्ती हाँ जी सूत्र क्या ये अर्थ नहीं है है आपने लिखवाया इसका उस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है आप ये उदाहरण देखा की इसमें एकत्व का अभाव है ऐसा थोड़ा मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ वहाँ कार्य है कार्य में और का, कार्य कार्य श्रेणी में और कारण श्रेणी में मतलब एकत्व न तो कार्य श्रेणी में आता है न कारण श्रेणी में आता है उस रूप में एकत्व का अभाव बताया है ये होता तो कि टेबल बन गया अरे फिर वही वही देखिए ये कहना चाहता है इस सूत्र का अर्थ ये है कि एकत्व एक पृथकत्व न कार्य कोटि में आता है न कारण कोटि में आता है इसलिए एकत्व का अभाव है यानी एकत्व में कार्य का अभाव है एकत्व में कारण का अभाव है यूं कहिए यानी कार्य कार्य में एकत्व का यदि अभाव है कि कितने लडू बना, तो एक ही बना ही... क्या फिर वही एक मतलब एकत्व कार्य के रूप में अभाव है यू कहिएगा यानी एकत्व कार्य नहीं है और एकत्व कारण नहीं है एकत्व किसी का कारण नहीं है एकत्व किसी का कार्य नहीं ये है द्रव्य द्रव्य तो वहां तो आप जो उदाहरण सब द्रव्य के दे रहे हो उदाहरण तो द्रवि द्रव्यव के द्रव्य तो द्रव्य के कारण बनते हमें कोई आपत्ति नहीं कारण नहीं ऐसा तो का वो एक क्या कह रहे हैं संख्या को कह रहे हैं आप द्रवि को कह रहे हो अब भक्त प्रयोग मत करो सीधा सीधा बोलो ये एक है एक है ये एक कह करके अब किस को कह रहे हो या एक संख्या को कह रहे हो बोलो हाँ वो एक संख्या अलग है और एक द्रव्य अलग है द्रव्य द्रव्य का तो कारण बनता है अब संख्या को बोलते हुए द्रव्य को दिखा रहे हो, ऐसा नहीं। अलग से दिखा नहीं सकते। हम कब कह रहे हो उस द्रव्य में एक संख्या है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं द्रव्य तो द्रव्य का कारण बनता है पर उस द्रव्य में रहने वाला संख्या गुण जो है वो उत्पन्न होने वाले संख्या गुण का कारण नहीं है ये हम कह रहे है जैसे द्रव्य उत्पन्न होने वाले द्रव्य का कारण है इनमें द्रव्य में, में कार्यकार का का नहीं है यह कहना चाहते मतलब जो जो जैसे इसमें से एक टुकड़ा उत्पन्न हुआ तो उसमें एकत्व आ गया कहां से आया विभाग से विभाग विभाग असंवाही कारण है उसका वो द्रव्य में है जब द्रव्य द्रव्य उत्पन्न होते द्रव्य में एकत्व आ जाता वो के क्या है क्या गुण के, <laughs> के अंदर सामर्थ्य होगा उसको गुण का भी ऐसा सामर्थ्य विभाग के अंदर आपको गुण के करना पड़ेगा जैसे हल्की और चुना था वो वो तो आप आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे उन्होंने जो बोला है संख्या संख्यात्व जो संख्यात्व है वो भले कारण बनेगा में कोई आपत्ति नहीं, नहीं जाति के रूप में कारण बनेगा मतलब अगर इसमें संख्या ही नहीं है तो उसमें भी संख्या नहीं आ सकता है ठीक है स्वीकारियमें कोई आपत्ति नहीं पर एकत्व इसमें जो एकत्व है वो एकत्व उसका कारण नहीं संख्यात्व तो कारण है उसमें कोई आपत्ति नहीं गुणत्व कारण है जैसा है द्रव्यत्व जैसे कारण है ऐसे वो भी कारण है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है पर एकत्व एकत्व का कारण नहीं यानी संख्या संख्या का कारण नहीं ऐसा जो हल्दी और चुना, हल्दी उसको जब मिक्स किया जो जो तो वो जो तो रूप आया वो रूप से से आया आया संयोग संयोग क्या मतलब हल्दी और चुने का संयोग किया तो हाँ। लाल रंग हाँ। तो रंग तो कहा संयोग से इन्हें <laughs> है नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं वहाँ है क्यों नहीं कारण कारण गुण पूर्वक ही है, है वहाँ पर कारणों में है हमको दिख नहीं रहा है नहीं, संयोग में है वो संयोग में नहीं द्रव्यो, द्रव्यो द्रव्य में द्रव्य में है ये बोलिए ना क्यों कि हल्दी के चुने से से क्यों <laughs> तो ऐसे बोलो मेरे को आपत्ति नहीं है नहीं, हल्दी का जो द्रव्य में आ, और गुण भी हैं तो ये ये आ, ये दब गए वो दूसरे गुणों पर क्या है आप ये कह रहे पीले मतलब सफेद से पीलापन उत्पन्न हुआ वो नहीं है गुण से गुण नहीं उत्पन्न हुआ जी द्रव्य, ठीक है द्रव्य द्रव्य गुण ठीक है द्रव्युणी दो द्रव्य उत्पन्न द्रव करेंगे गुण तो गुण कर को उत्पन्न करता हमें इसमें आपत्ति नहीं है इसमें आपत्ति नहीं है और श्वेतत्व श्वेतत्व को उत्पन्न करता है और रक्तत्व रक्तत्व को उत्पन्न करता है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन श्वेतत्व हाँ। तो श्वेतत्व को उत्पन्न करेगा ना श्वेतत्व रक्तत्व को क्यों उत्पन्न करेगा करने कर रहा है ना वहां पर यही तो बता है ना वहां पर वहां उस द्रव्य में जो रक्तत्व छुपा हुआ था वो उभर के आ गया यूं कहिएगा तो उस वहां उसको उभारने में ये संयोग कारण है बस यानी इस द्रव्य में और उस द्रव्य एक जो द्रव्य था उसे पृथक एक द्रव्य किया उस द्रव्यो में था छुपा हुआ था नहीं नहीं इन दोनों द्रव्यों में रक्तत्व था अलग से श्वेतत्व उभरा हुआ तो रक्तत्व तो दबा हुआ है और ये जब दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों दब जाते हैं और इन दोनों द्रव्यों में जो छुपे हुए रक्तत्व तो उभर के आता है ऐसा क्योंकि एक द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं ना इसमें क्या दिक्कत है ये गुण दब गया तो जैसे आ, इ, इच्छा गुण दब गए तो प्रयत्न गुण उभर के आया प्रयत्न गुण दब गए तो ज्ञान गुण उभर के आया ऐसा ठीक है आगे चलें चले एक का बीसवा सूत्र हाँ जी सूत्र जी जी का और वो तो का स्वीकार किया अनु परिमान प्रकृति को भी अनुपरिमान कहते हैं और आत्मा को भी अनुपरिमान कहते हैं लेकिन ईश्वर का अनुपरिमाण अपने स्वीकार तो किया था लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि से किया था परिमाण की दृष्टि से नहीं किया था और आपने तो– महत परिमान है तो अनुपरिमान नहीं है अनुपरिमाण है तो महत्व परिमाण नहीं है इस रूप में एक योगदर्शन का ये सूत्र का उदाहरण अलिंगार परम सूक्ष्म यहाँ और फिर आगे फिर इन्होने कहा तो सत्य जी इन्होंने पर जो उन्होंने ऊपर बताया ये सारे पदार्थों की चर्चा करते हुए आए कि भाई ये जो प्रकृति है कैसे भी सूक्ष्म कोई है तो फिर उसके लिए यहाँ पर ये थे कि अलिंग परम न सूक्ष्म मतलब तो प्रकृति से सूक्ष्म तो वहां नहीं बताया फिर यहाँ बताया पुरुषाल सूक्ष्म पुरुष को तो, तो यहाँ पर प्रकृति से भी सूक्ष्म बताया है ना पर उसको समझो ना क्या कहना चाह रहे हैं बिल्कुल पूरा समझ है। क्या समझ क्या है पुरुष जो है, जो है वो प्रकृति से भी सूक्ष्म क्यूँकी तभी तो प्रश्न आएगा पहले पहले पहले ये पढ़ो वो कहता है कि अलिंग से सूक्ष्म नहीं ठीक है ना तो प्रश्न करता कर रहा है की है ना पुरुष तो उसे सूक्ष्म सत्यम सूक्ष्म है पर वो किस रूप में सूक्ष्म है उस रूप में सूक्ष्म नहीं है जिस रूप में वह सूक्ष्मता की चर्चा की है हाँ। उसकी सूक्ष्मता तो अलग बताइए हाँ तो हाँ। परम लिंग हाँ। आगे किन्तु लिंग से अन्वयी कारण पुरुष न बहती हेतु तो बहती है मतलब उन्होंने कहा है की आप युवा उपादान कारण उसको लेकर के पुरुष को उस अलिंग का मतलब उस प्रकृति का उपादान कारण लेते हुए उसको सूक्ष्म बताओ तो ऐसा नहीं है ठीक है केतु हाँ, तो अस्ति निमित्त कारण तो है आ, तो निमित्त कारण है तो निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया है मतलब उसने प्रकृति के उपादान मतलब अब जब चर्चा चल चर्क रही है कि भाई मैं तुझे वो सब समझ रहे हैं आप जो कहना चाहता हो वो बात बताइए मैं यही कहना चाह रहा हूँ की जब सूक्ष्मता की चर्चा चल रही तो फिर प्रश्न उठेगा कि इससे भी सूक्ष्म कोई है प्रकृति का तो फिर उन्होंने बताया कि उपादान कारण के तौर पर सूक्ष्म नहीं है लेकिन वैसे तो वो उससे सूक्ष्म है वो कैसे है बताओ परिवार ऐसी मतलब नहीं उपाधान की दृष्टि से क्योंकि जो पहले का दृष्टि का मतलब उपादान से क्या लेना चाहते हैं मैं है बताता हूँ आपको उपाधान जैसे पृथ्वी है पृथ्वी का जितना परिमाण होता है ठीक है ना उतना परिमाण पृथ्वी के कारण का नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी अनेक अवयों को मिलाने पर उसका परिणाम बढ़ गया ठीक है ना यानी यहाँ पर अवयव की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता है यहां पर ठीक है ना स्थान की दृष्टि से तो क्या आत्मा की स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता है यह आपको समझाना पड़ेगा भाई आपने आत्मा को पुरुष प्रकृति से आत्मा को सूक्ष्म बताया तो वो जो सूक्ष्मता है किस दृष्टि से स्थान की दृष्टि से क्योंकि वह उपादानत्व को जो बोल रहे हैं ना उपादानत्व के रूप में सूक्ष्मता नहीं है वो उपादानत्व के रूप में जो सूक्ष्मता जो निषेध किया जा रहा है वो स्थान की दृष्टि से है ठीक है ना मतलब कार्य द्रव्य में जितने अवयव अवयव मिलकर के एक बनकर के जितना स्थान घेरता है उतना स्थान कारण नहीं घेरता है क्योंकि कारण का अवयव छोटा होता है कम स्थान घेरता है तो इसलिए उस दृष्टि से कारण द्रव्य सूक्ष्म होता है फिर उस कारण का भी कारण होता है वो और सूक्ष्म होता है तो इस तरह का ये स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता बताया जा रहा है ठीक है ना अब जो वह आत्मा को सूक्ष्म बताया है उसने कहा कि अलिंग के समान सूक्ष्म नहीं है वो मतलब अनवयी कारण से वो उस तरह नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है ना उस तरह का नहीं है तो फिर उसकी जो सूक्ष्मता है वो कैसी सूक्ष्मता ये आपको बताना पड़ेगा स्थान की दृष्टि से तो निषेध हो गया अब वो उसकी जो सूक्ष्मता है वो किस दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से।, से नहीं नहीं मेरी आत्मा जीवात्मा की से। आ, जीवात्मा की बता रहा हूँ और किस दृष्टि से तो तो तो मतलब तो पहले पहले मेरी बात को सुनिएगा बाद में आप बता देना एक तो प्रकृति है प्रकृति और आत्मा ठीक है ना प्रकृति भी सूक्ष्म में है प्रकृति की सूक्ष्मता जो स्थान की दृष्टि से हो गए अब प्रकृति और आत्मा इन दोनों की सूक्ष्मता अगर बताओगे ना तो यहां जो सूक्ष्मता है वो ज्ञान की दृष्टि से अनुपरिमान है वो से। का भी, आ, वो भी है इसलिए तो मैंने उनको उनको ये बताया था ना जो परिमाण आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म बताया है वैसे आत्मा का परिमाण वैसे सूक्ष्म है मतलब जितना भी स्थान आप मानते हो उस पर, परमाणु का या मतलब मूल प्रकृति का ठीक है उसमें आत्मा भी है उसमें आत्मा भी होगी क्योंकि स्थान की दृष्टि से कुछ बताया नहीं है वहां पर स्थान की दृष्टि से आत्मा को सूक्ष्म कहीं पर नहीं बताया कहीं पर भी स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म बताया बस केवल अनुपरिमान बोला से की नहीं कर रहा हूं तो फिर वो उसकी सूक्ष्मता किस दृष्टि से परिमान किस होता है मैं कब कह रहा हूं परिमाण आकार को आकार होता है मैं भी नहीं कह रहा हूं लेकिन वो परिमाण जो है ना अनुपरिमाण है और इसका भी अनुपरिमाण है दोनों अनुपरिमाण है आत्मा जीवात्मा का भी अनुपरिमाण है और प्रकृति का भी अनुपरिमाण है मतलब सूक्ष्म परिमान है।, वहाँ तो उसका है भले वो आकार उसका उससे क्या लेना है पर इसका जब आकार नहीं है तो आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं इससे ये नहीं है की से। तो फिर किस दृष्टि से सूक्ष्मे उसको स्थान की दृष्टि तो अट गई फिर आपको बताना पड़ेगा और किस दृष्टि से सूक्ष्मता होती है उसमें व्यापक है ये प्रश्न चल रहा है ईश्वर साकार है व निराकार है निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों की जगत को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता उसके उत्तर में बताते हैं जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है तो इसका ही अभिप्राय है जहां प्रकृति जिस स्थान में प्रकृति रहती है जितने कम स्थान में रहती है वहां पर भी ईश्वर गया हुआ है इस रूप में सूक्ष्मता है वहां पर तो फिर वो, तो फिर फिर वो, वो वो वो वो सूक्ष्मता है जो सु, पहले, पहले सुनो मेरी बात को वहां उसकी जो सूक्ष्मता बताई जा रही है वो सूक्ष्मता परिमान की दृष्टि से नहीं बताई जा रही है वहां सूक्ष्मता यह बताई जा रही मतलब जितने स्थान पर वो प्रकृति का एक कण है वहां पर भी ईश्वर है यानी जितने स्थान पर प्रकृति है वहां पर भी परमात्मा विद्यमान है ये कहना चाह रहे हैं ना कि उसका अणु परिमान बताया जा रहा है वो उसका तो महत परिमान है जी, अगर अगर हाँ। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस अणु में भी परमात्मा है हाँ जी है तो फिर कैसे है तो वो व्यापक होने से है ये तो ही व्यापक है तो ये, ये हमने स्वीकार कर लिया कि वो उस अः ठीक तो है।, है।, हाँ, है मतलब वो उससे सूक्ष्म है तभी तो उसके अंदर है। तो उसकी सूक्ष्मता को आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस प्रकार की सूक्ष्मता है, है तो अगर आप कह रहे हैं की उस अण के अंदर परमेश्वर है स्थान ना घेरने की दृष्टि से है हाँ जी ठीक है, है। वहां पर ये तो हटा लीजिए आप ये बताइए कि जान की दृष्टि से सूक्ष्म जान की वो, जान की दृष्टि से सूक्ष्म होकर के कुछ नहीं करेगा वहाँ पर वहां पर तो ये केवल कहा जा रहा है वो स्थान नहीं गिरता इसलिए वहां पर भी है पहले से यू कहिएगा कि उसके थीक अंदर गिरता है मेरा प्रतिपादन ठीक है तो फिर उसकी जो सूक्ष्मता आप जब इससे ये सूक्ष्म बताओगे वो कि उसकी दृष्टि तो आपको बताना पड़ेगा ना किस दृष्टि से सूक्ष्म है जी आप जब कह रहे हैं सूक्ष्म है, कि प्रकृति है, उसका है हाँ। तो परमेश्वर का उस अनुपरिणी और सूक्ष्म परिमाण है नहीं है, है। सूक्ष्म परिमाण उसको अनुपरिमान कहना पड़ेगा क्योंकि महत परिमाण वाले के अंदर अनुपरिमान नहीं रह सकता एक ही तत्व में दो विरुद्ध गुण नहीं रह सकते एक और बात क्या जिससे बता दीजिएगा नीचे ही लिखते हैं प्रकृति का ही संदर्भ चलते हुए किंतु परमेश्वर से प्रकृति के लिए कहना चाह रहे हैं किंतु परमेश्वर से से है और अन्य सूक्ष्म आकार रखते हैं ठीक है उससे क्या कहना चाहते हैं आप परमेश्वर आप इन सब है? बातों को बता करके स्थूल सूक्ष्म बता करके आप क्या कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर का जो परिमाण है वो के परिमाण से भी सूक्ष्म है अगर ना हो तो फिर उसमें प्रवेश का कैसे हो सकता है प्रवेश प्रवेश करने का मतलब है कि आ, आ, जी? नहीं नहीं अवयव जहां होगा वो अवयव जब होंगे ना जहां पर अवयव उसके अंदर अंदर कैसे होता है ये तो केवल कहने की बात है अंदर बाहर व्यवहार जो है निरावयव में नहीं होता है मतलब फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रकृति के के उस कण अंदर परमेश्वर नहीं है नहीं अंदर है अन, ये, मो, ये मोटी बात है अंदर है मतलब तत्वता, तत्वता स्थान न घेरने के कारण से वो पहले से है सब जगह इसको अंदर है ना आ, अंदर है बाहर है ये बोलो लेकिन निरवय में अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है उसके बावजूद भी अंदर है का कथन किया जाता है हाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ गोन प्रयोग अंदर, अंदर बार शब्द का प्रयोग गौन है वास्तव में, में होता नहीं अंदर बार होता नहीं निरवयु में फिर वही बात है अंदर बाहर का जब प्रयोग नहीं होता तो फिर अंदर बाहर अंदर बाहर कहने का मतलब नहीं है यहां उसका मुख्य कारण यह होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है सब जगह विद्यमान है उसके अंदर कैसे रहता है क्योंकि वो तो निरवय है निरवय में अवयव कैसे बनाओगे आप क्योंकि उसके अंदर का मतलब है उसको अवयव टुकड़े करोगे स्थान बनाओगे तब वहां अंदर जाने की बात होती है स्थूल में देख में में कोई ऐसा कि इधर इधर उधर मत जाओ पहले पहले सुनिये, पहले सुनिए सुनिए भी हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे किसी में भी हो क्योंकि जो प्रकृति का अंतिम पदार्थ है मूल कारण है व, वो निरवय है उसमें कोई अवयव नहीं है याद रखना उसके अवयव मानते हैं तो कार्य हो जाएगा इसका मतलब है उसमें कोई ऐसा अवयव ही नहीं है तो जो निरवय वस्तु होती है उसमें अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है ये होता हुआ भी ईश्वर सब जगह है क्योंकि वो स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह है बस इतना ही बोला जाता है उसके बाद में फिर उसके अंदर कैसे ये तो कहने के लिए बोलते कि उसके अंदर भी है तो जब अंदर बोलते ही हम एक वृत्ति बनाते हैं विकल्प वृत्ति वो विकल्प वृत्ति बना करके उसको पाठ बना करके उसके अंदर है ऐसा समझाने के लिए विकल्प वृत्ति है क्योंकि वहां अंदर बाहर इस तरह का बोल नहीं सकते वहां ये बोलते सब जगह है बस है विकल्प वृत्ति अंदर, विकल अंदर है अंदर बोलने का अंदर बाहर का प्रयोग तो अवयव में सावय पदार्थों में होता है निरवय पदार्थों में अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं आप हाँ। क्योंकि निरवय पदार्थ में अंदर बाहर शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है फिर आप अंदर अंदर जो बोल रहे हो तो स्वामी दयानंद ने प्रयोग किया है मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ ये तो मोटे तौर पर विकल्प वृत्ति के रूप में प्रयोग किया है जो, जो अंदर बाहर जो अवय में होता है उससे हाँ, सूक्ष्म है, हाँ, है।, हाँ, तो है, उस कोई है तो उसका नहीं हो सकता अंदर शब्द उस निरवय में कैसे प्रयोग कर सकते हो वो कोई ऐसा फिर वही बात है तू मैं हम नहीं ये नहीं कह रहे नहीं नहीं तो नहीं इस, इस, इस, इस इसका उत्तर ये है कि आ, स्थान ना गिरने के कारण से सब जगह रहता है बस ये बोलो तात्विक दृष्टि से हाँ अंदर भी रहता बोलो कोई दिक्कत नहीं आपकी दृष्टि से हाँ और क्या जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निरव्य पदार्थो में बस हाँ ये तो न्याय में भी आया है, हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मेरा जो विषय था वो शुरू में भी यही था और अभी भी यही है की अणु का जो परिमाण होता है चाहे तो हो गया नहीं अंदर नहीं रहता मतलब यानी सब जगह नहीं है ये ये बोलो सब जगह नहीं रहता ये बोलो अंदर शब्द का प्रयोग ना करके सब जगह नहीं रहता तो हानि होगी सर्वव्यापक नहीं रहा सब जगह रहता है के के अंदर नहीं रहता कहना चाह रहा मैं प्रकृति परमाणु जो है सबसे अंतिम के अंदर नहीं रहता है ये गलत प्रयोग कर रहे हैं आप, तो, एक मतलब, तो, आप रहे हैं। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं सब जगह रहता है ठीक है सब जगह रहता परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब जगह रहता है अनु में वन में सब जगह रहता है सब जगह रहता है ये अलग बात है उसके अंदर रहता है एक अलग बात है। तो मैं उसी का निषेध कर रहा तो हमारी जो तो चर्चा हो गई कि है उसको हटा देते हैं। हमारा जो मूल विचार था कि अणु जो है का जो सत्जितम जो कण है उनका जो परिमाण है उनका जो परिणाम है अच्छा पहले ये एक बार पूछता हूँ जी उनका क्या आकार है वो स्थान गिरते हैं कौन सतुरजितम गिरते स्थान घिरते हुए भी वो है। हाँ जी हाँ जी तो अगर सतुरज का जो परिमाण है हाँ हा। तो ये कहना चाह रहा चाहिए उससे भी सूक्ष्म परिमाण परमेश्वर का है परिमाण की दृष्टि से। मतलब अनुपरिमान है महत्व परिणाम है कौन परमेश्वर का परिमाण। परमेश्वर का एक परिमाण है नक्ष्म हाँ परिणाम नहीं इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको प्रमाण देना का की ईश्वर अनुपरिमान वाला भी है जी ये तो है जी वो अनोर अनियार महतो महियान ये आ, आ, आ, आ, आ, आ, अनु से भी अनु है ये जो कह रहे हैं ना वो वो वो निरव क्या कहते हैं नहीं विकल्प वृत्ति नहीं उसको ये कहते हैं, हैं नहीं मैं उसको ये कहता हूँ स्थान न गेरने की दृष्टि से उस स्थान में भी है ये कथन है यानी सर्वत्र है तो उस सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर भी है उसका ये अर्थ है क्योंकि महत परिमान है तो वो अनुपरिमान नहीं हो सकता अनुपरिमाण नहीं है तो महत परिमान नहीं हो सकता जैसे अनुपरिमान महत परिमान कभी नहीं हो सकता ऐसे ही महत अनुपरिमाण नहीं हो सकता यह सिद्धांत है फिर भी उसको ईश्वर को अणु से अणु भी कहा जा रहा है उसका अभिप्राय यह है कि वह सब जगह रहने के कारण से उसको वहां पर रहता है ये कहा जा रहा है वो वो एक मतलब जितने स्थान में वो रहता है वहां उतने स्थान पर भी ईश्वर है जैसे घटाकाश मटाकाश जो बोला जाता है ना इस रूप में है वो मतलब आकाश तो एक ही है फिर भी घटाकाश है तो घटा घड़े में जितना आकाश है ना वो कोई उसको आप अनुपरिमाण वाला आकाश ऐसे थोड़ा कहेंगे वो तो उस घड़े में जितना जितने स्थान पर गड़ा है उतने को आप घटाकाश बोला जा रहा है ऐसा है तो तो महत् परिमान ही छोटा क्यों हो रहा है, है वो छोटा हो नहीं रहा है छोटा हो नहीं रहा है म, वो ये कहना चाह रहे हैं वो जो महत् परिमान वाला सब जगह रहता है ना तो जहां जितने स्थान पर वो अणु है उतना स्थान पर भी परमात्मा विद्यमान है भी विद्यमान है ये केवल इसका यही अभिप्राय है इससे ये नहीं कहना चाहते इस वचन से वो अणु परिमान वाला भी है ये नहीं कहना चाहते उतने स्थान पर भी रहता है सब जगह रहता है तो उतने स्थान पर भी रहता है ये इसका अभिप्राय है क्योंकि महत परिमाण वाला अनुपरिमान वाला कभी नहीं बन सकता अगर आप ऐसा मानोगे तो फिर अनुपरिमान वाले को भी महत परिमान वाला मानना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है हाँ वो कौन सा ऊपर वाला भाग उसका लग रहा है वो निरवय वो सब लग रहा है पूरा लग रहा है मतलब जितना वो पूरा है वो पूरा ही लग रहा है कोई कोई आकृति है है तो कोई एक भाग भाई, है। फिर वही बात नि निरवय होता हुआ भी वो जैसा भी है वो पूरा ही घेरता को क्योंकि एक ही है ना वो वो तो वही वाली बात है वृक्ष का सामने भाग दिख रहा है मतलब पूरा नहीं दिख रहा है वो वाली बात आ गई आपकी बस एक, जब अवयवी बोल दिया उसको क्योंकि वो अवयवी है ना अब एक बात मतलब एक एक है ना एक ही है ना उसमें तो अवयव नहीं एक है तो एक पूरा पूरा ही लग रहा है स्थान. नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग नहीं पूरा ही लग रहा है उसको तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ जो आप कह रहे रहा कि आप बोल रहे हो ना कि वो जब जिस स्थान पे रहता है तो ऊपर वाला नीचे वाला भाग लग रहा है ऊपर वाला ये भाग कहां से ला रहे वहां पर भाग ही नहीं है पूरा ही लग रहा है उस स्थान को पूरा ही घेर रहा है वो ये माना जाएगा पकड़ में आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ चलिए की से नहीं है कि वो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, नहीं, नहीं, नहीं आ, वो, वो मतलब ये, वहाँ जो कहा जा रहा है जि, जिस अनुपरिमान में जो पदार्थ है वहाँ पर भी ईश्वर रहता है इस रूप में उसको अनु कहा गया है वास्तव में अनु नहीं है वो ये ऐसा है तो वहां पर ज्ञान की दृष्टि से तो प्रयोग ठीक है वहाँ मत लेना मत लेना योग दर्शन में भी भी जो आप की दृष्टि से प्रयोग ले रहे थे वो वो भी गलत होगा क्या तो गलत से नहीं दृष्टि से सूक्ष्म बताओगे तो नहीं वो था। था। तो वो तो ईश्वर की दृष्टि तो आत्मा की है आत्मा कौन सा आत्मा ले रहे जीव आत्मा जी उपाध का क्षेत्र एक बात बताइए प्रकृति का अलिंग कह रहे हैं पुरुष को प्रकृति के अलिंग से तो किसको करेंगे आत्मा को करेंगे नहीं प्रकृति तो अलिंग अल, प्रकृति तो अलिंग है ना हाँ। उसका नाम ही अलिंग है आ, और उससे अलग पुरुष है हाँ। और उस पुरुष से आप आत्मा को भी ले सकते परमात्मा को ले सकते क्योंकि पुरुष कहा वहाँ पुरुष विशेष नहीं कहा तो कारण बनता है कारण जीवात्मा प्रकृति का जी, हाँ। कारण नहीं हेतु कारण बनता है बोला है प्रकृति का कारण बनता है यह नहीं बोला कारण तो ईश्वर भी, भी बनता है कारण जीवात्मा भी बनता है बहुत सारे पदार्थों का उत्पन्न होता कारण तो बन रहा है वो ऐसा जबरदस्ती क्यों अरे कमाल है देखिए आप पुरुष कारण बनता है ये बोला है पुरुष हेतु बनता है अब वो हेतु निमित्त कारण बनता है जी प्रकृति का कारण बनता है बोला है ये तो चर्चा चली है तो पुरुष अच्छा ठीक है इसमें मेरे को अगर मान लिया पुरुष से आप परमात्मा ही लेंगे तो भी मेरे को आपत्ति नहीं ठीक है परमात्मा भी भी ले भी लो हाँ जी क्योंकि वहाँ पर उपाध्याय उस चीज को ले रहे हैं तो अनवय कारक पुरुष भी तो ये तो बनता ही नहीं बनता है जहाँ भी ये बनता हो मान लीजिए पुरुष भी कारण बनता है प्रकृति को बनाने में निर्माण में प्रकृति को बनाता ही नहीं है तो कार्य को बनाने में आपको तो हाँ।, हाँ तो ठीक है कार्य को बनाने में चर्चा देखिये वहाँ पुरुष कहा है अब उस पुरुष से हेतु बनता ये कहा है अब हेतु पन्ना पुरुष दोनों पुरुष बनते हैतु फिर वही बात है नहीं आप ये, ये क्यों कहना चाहते हैं कि प्रकृति व प्रसंग से हेतु बनता है केवल इतना ही कहा पुरुष से ये परमात्मा ही है परमात्मा की चर्चा ही नहीं है केवल पुरुष कारण बनता पुरुष कारण बनता है और लेने में दिक्कत क्या आ रही है आपको पुरुष निमित्त कारण तो बनता है किसी का भी नहीं मैं ये मैं ये नहीं मर्जी नहीं आप मेरे ऊपर तब आपत्ति बना सकते हैं कि मैं अगर ये बनत, बता महातत्व को बनाने में जीवात्मा भी निमित्त तो बनता अगर ऐसा कहता तो आप हो उसका निषेध करते नहीं जी यहाँ महातत्व को बनाने वाला केवल ईश्वरी हो सकता पुरुष नहीं हो सकता मेरे कोई आपत्ति नहीं है अच्छा मैं आप सिद्ध कर देता हूँ कर देना ना। लिंग से अनवयी कारण पुरुष नवती यहाँ पर लिंग शब्द जो प्रयोग में आया है वो ऊपर देखिए देषराम अहंकार लिंग मात्र सूक्ष्म विषय तो मतलब महतत्व को यहाँ पर लिंग शब्द से कहा ठीक है।, है मेरे को भी पता है अब यहाँ पर फिर इसको महत्व को लगाइए किन्तु महत्वत्व से अनवयी कारण पुरुष नवती तो जीवात्मा नवती तो तो तो नहीं नहीं तो नहीं, मैं मैं तो, तो, नहीं तो, तो, तो, तो, तो तो तो तो मैं मैं मतलब कारण बनता है नहीं बनता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसका ग्रहण करेंगे परमात्मा का ग्रहण करेंगे पर पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ना मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि लिंग को उत्पन्न तो करने वाला जीवात्मा भी होता ये कहा क्या मैंने कह भी नहीं सकते ना प्रमाण हो जाएगा नहीं फिर आप अ, मेरा खंडन क्यों करना चाहते तो हैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द है उससे आप जीवात्मा का ग्रहण कर मैं दोनों को ग्रहण करना चाहता हूँ मैं ना हा, हा, आप तो हर चीज में दो को ले लेते हैं इसलिए इसलिए दो को ग्रहण कर सकते हैं जीवात्मा का ग्रहण कैसे करोगे वो मुझे समझा मैं वहां जिस जहाँ लिंग का अन्वयी कारण पुरुष नहीं होता है हेतु बनता है वहाँ तो परमात्मा ही लागू होता है वहाँ जीवात्मा लागू होता है मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ तो जीवात्मा आ, कहीं पर नहीं है कहीं पर नहीं है मैं ये कह रहा हूँ पुरुष निमित्त बनता है तो वो पुरुष निमित्त हाँ अलग अलग पदार्थों का निमित्त बनता है इसमें क्या दिक्कत है लेकिन वहाँ पर, हाँ, पर हाँ, वहाँ पर लिंग की चर्चा है लिंग से पर मैं।, मैं अच्छा क्या मैं लिंग के लिए पुरुष जीवात्मा निमित्त बनता है बोला बोल ही नहीं सकते ना। जब आप क्यों फिर विवाद क्यों पैदा कर रहे हो आप बोल रहे थे पहले ये मैं ये नहीं बोल रहा था आपको तो ही बोल रहे हो नहीं बोल सकते हैं फिर वही बात मैंने पुरुष शब्द ऐसी दोनों का ग्रहण बताया है दोनों का ग्रहण कर सकते बताया है और दोनों का ग्रहण अन्वय से करेंगे जब लिंग का निमित्त बनेगा तो ईश्वर होगा जब और कार्य पदार्थों का निमित्त बनेगा तो जीवात्मा बनेगा ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि वह लिंग का कारण जीवात्मा भी बनता है ये मैं कैसे कहूंगा आप एक और स्वीकार भी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता फिर भी आप मेरा ले लिया कैसे पुरुष शब्द आ, आ, आ, जातिवाचक है वो जीवात्मा भी हो सकता जी परमात्मा भी हो सकता लेकिन लिंग लिंग का जो निमित्त बन रहा है वो तो परमात्मा ही बनता है उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वहां पुरुष शब्द से जो निमित्त बनेगा तो ये भी पुरुष ले सकते हैं और कार्यों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि उस लिंग को उत्पन्न करने के लिए जीवात्मा ये तो बनता ये कहा खैर हाँ हो रहा है ना हाजी किस लिए क्यों क्या काम है यही तो बताओ तो कौन से प्रमाण <laughs> ले लेना मेरे को आपत्ति नहीं है हाँ जी आगे हाँ तो है? हाँ सकते मैंने कब कहा उसके अंदर नहीं रह सकता भाई अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है ईश्वर सब जगह रहता है देखो देखो बाहर का व्यवहार अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है ये बोला है उसको अंदर रहता है ये नहीं कहना है सब जगह रहता है ये कहना है बस ये है ठीक <laughs> है आपकी दृष्टि से अंदर भी है दिखे दिखे दिखे दिखे जब जहां अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है फिर क्यों आप मेरे से कहलवाना चाह रहे अंदर है अंदर है तो तो फिर अंदर शब्द का मत प्रोगो आप ये बोलो सब जगह रहता है ईश्वर सब जगह रहता है इसको इसको स्थान ना घेरने स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह रहता है हाँ जी काम <laughs> <laughs> मूल है अंदर रहता है, तो है, <laughs> की समान <laughs> है। तो रहता है समान अगर वाले जो वस्तु होता है ना वो एक दूसरे के सामने रह नहीं सकते समान वाले होता है ना वो एक दूसरे अंदर रह सकते हैं तो मूल मूल्ख तो परमाणु है उसके अंदर ईश्वर रहता है मैंने नहीं कर रहा हूँ ना मैं मना मैंने कभी नहीं किया है मैंने केवल ये प्रयोग बताया कि अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है बाकी सब जगह ईश्वर रहता है इस बात को मैं स्वीकार करता ही हूं ना मैं कैसे निषेध करूंगा नहीं ऐसा है कि ईश्वर सब जगह रहता है अच्छा निरवय है उसमें अंदर बाहर का प्रयोग होता ही नहीं है फिर भी उसके अंदर कैसे रहता है भाई अंदर शब्द का बद प्रयोग करो सब जगह रहता है बस ये प्रयोग सब जगह रहता है अब फिर आप क्यों जबरदस्ती अब अंदर रहता नहीं रहता क्यों पूछ रहे हो जब सब जगह रहता है जब सब जगह रहता है तो फिर ये प्रश्न क्यों उठाते हो कि अंदर रह नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मैं कभी नहीं मानता हूँ न कैसा ऐसा प्रतिपादन है एक और खड़ा हो गया हाँ जी की प्रकृति का जिसमें आप आकार बता तो तो मतलब तो रहे हो आकार स्थान तो घेरता ही है, तो, है। आ, तो जितना भी वो स्थान घेर रहा हो आ, तो उस स्थान परमात्मा तो रहता है क्योंकि वो स्थान नहीं घेरता इसलिए रहता है नहीं घेरता इसलिए रहता है निस स्थान पर आ, वो जो कम है वो जो स्थान रहा है स्थान पर जो तो रहता है रहता है ना रहता है तो फिर कैसे रहता है है? उसके अंदर <laughs> फिर फिर आप खो, आप खुद तो अपनी बात का खंडन कर रहे हो मतलब तो विरुद्ध बात है, है जी। मतलब ऐसा एक है एक तरफ तो जी वहाँ अंदर रहता है का शब्द का प्रयोग नहीं होता है उसमें एक प्रयोग होता है कि स्थान न घेरने के कारण से सब जगह रहता है सब जगह रहता शब्द का प्रयोग कर सकते तात्विक रूप से और तात्विक रूप से उसके अंदर बाहर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते लेकिन ये समझ में नहीं आ रही नहीं आएगा क्योंकि आता नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको आपने दिमाग में बिठाया नहीं है इसको बार बार बिठाना पड़ता है कि की क्यों, क्योंकि आप समझना आप आ, आ, आप अंदर बार वाले के आ, के अनुरूप समझना चाहते हैं तो कैसे समझ में आएगा मैं नहीं समझना चाहता उसके अनुरूप में तो बस इसी रूप में समझना है वो स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह रहता है बस इसको इसी को दिमाग में बिठाना पड़ेगा स्थान पर वो जो जैसे स्थान को तो घेरता है ना तो कोई स्थान मान लो तो ये स्थान रहा है अब हम ये भी कह रहे हैं कि उस स्थान पर परमेश्वर की है अब तो वो स्थान घेर तो प्रकृति के करने, नहीं नहीं पह, पहले से है वहाँ पर कब से पहले से तो दोनों ही पहले से है दोनों पहले से है नहीं दोनों पहले से नहीं जो परमाणु है उसका और उसका कुछ कुछ मतलब वो है तो तो है तो है है तो है किसी रूम रूम में जिस ठीक है ठीक है वारा, वारा थीके, थीके आप मानते रहो मेरे क्या दिक्कत है अंदर है बाहर है सब जगह ये मान लो ये तो केवल समझाने के लिए बोला जाता है अंदर बाहर है बाकी बाकी तात्विक रूप से तो ये कहा जाता है सब जगह रहता है बस स्थान ना गेरने के कारण से सब जगह रहता है बस इतना ही उसका अभिप्राय है इस रूप में आप सूक्ष्म बोलो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है तो हम कहां से कहा पहुंच गए अणु एकत्व और एक पृतकत्व से हाँ हाँ नित्यम परिमंडल वो एक अलग प्रसंग तो हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसका उसका समाधान नहीं तो नित्यम परिमंडलम का समाधान ही तो हुआ अभी तक क्या हुआ समझिए नित्य परिमंडलम है तो हम बोल अच्छा अगर गोल नहीं है ठीक है तो चपटा तो है या चौकोर है क्या है आकार का प्रयोग नहीं होता ठीक है वो परिमंडलम कम निराकर ठीक है कोई आपत्ति नहीं है कोई आपत्ति नहीं है मतलब ऐसा है में के ये भी परमिशन चलो कोई बात नहीं ऐसा होता है नित्यम परिमंडलम नित्यम पदार्थम परिमंडलम भवति बस ये है अब वो नित्यम परमाणु है वो नित्यम आकाश है वो नित्यम ईश्वर है इसका कोई चर्चा नहीं जो है जो आपके प्रश्न उठाया नित्य है और प्रश्न नहीं नहीं केवल नित्य पदार्थ के ऊपर हो रहा है न की केवल नित्य जो जो नित्य पदार्थ है वो परिमंडलम है ठीक है दूसरा शास्त्र प्रमाण भी है क्या दूसरे हाँ क्या प्रमाण है नहीं नहीं नहीं नहीं एक ऐसा भी है ना अच्छा अच्छा महत परिमान के रूप में रहता है ठीक है ना उ, उस परिमंडलम ईश्वर का जो नीति परिमंडल है वो महत्व महत्व के रूप में परिमंडलम है नहीं आकार नहीं बोल रहे परिमंडलम नहीं नहीं आप कह रहे हो परिमंडलम तो आप तो आप आकार कह रहे हम तो कहाँ कह रहे आकार बस परिमंडलम का मतलब बोल तो भाई आ, तो में तो ठीक है पर गोल गोल आकार का भी गोल होता है निराकार का भी गोल होता है म, मत मानो हमके क्या है आपको यह बताना पड़ेगा कि नित्य पदार्थ परिमंडलम है तो परिमंडलम का अर्थ बताना पड़ेगा आपको ऐसा मैं मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आएगा नहीं उसका तो उसका आकार है अच्छा पता जीवात्मा आप कह रहे जीवात्मा के लिए आएगा तो क्या जीवात्मा का आकार है जीवात्मा का भी कोई आकार नहीं है फिर भी वो परिमंडलम कैसे अच्छा वो वो अनुस्वरूप है ठीक है तो उसका क्या परिमान है अनुपरिमान है तो क्या वो परिमंडलम नहीं है यही बोलेंगे अब ये <laughs> वो परिमंडलम है इसलिए आकाश है ईश्वर है अणु है सब परिमंडलम के रूप में है तो इसको, आकार इसको आकार नहीं कहते जैसे जीवात्मा निराकार होता हुआ भी परिमंडलम है आकार, आकार को तो फिर नहीं। सर्व, सर्वव्यापक भी है परिमंडलम भी है इसमें क्या दिक्कत है और गोल शब्द को हटा दीजिए परिमंडलम बोल तो वही अब सर्वत्र आप कैसे भी करो आप कैसे भी कहो परिमंडलम ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे और उस परिमंडलम को आप चाहे गोल बोलो या कोई और शब्द बोलो हमें कोई आपत्ति नहीं है तो है, तो तो अपने को जानता है कि कहा ठीक कह तो है हम कब कह रहे हैं अनंत <coughs> वहाँ पर प्रश्न तो मत परिमान के ऊपर है अनंत मैं अनंत हूँ तो अनंत के रूप में जानता हूँ ये बोला है अगर कोई मैं कब कह रहा हूँ परिमंडलम की भी कोई सीमा नहीं है नहीं गोल गोल है गोल गोल ही नहीं गोल गोल गोल बता सकते नहीं गोल में गोल का गोल कहना अलग है सीमा बोलना अलग है नित्यम परिमंडल आत्मा, आत्मा नित्य है निसे है कि कि नहीं? नहीं? नहीं परिमंडल जीवात्मा वो अनुस्वरूप है तो अनुस्वरूप किस रूप में परिमंडलम के अनु परिमंडलम के रूप में है या कैसे है वो तो है ही ऐसा है ऐसा परिमंडलम अनु भी परिमंडलम है और महत्वी परिमंडलम है ऐसा इस तरह यानी आकार वाले भी परिमंडलम के रूप में है और निराकार वाले भी परिमंडलम के रूप में है बस अंतर इतना है आकार वाले परिमंडलम जो है स्थान घेरते हैं और निराकार वाले परिमंडले हैं स्थान नहीं गेरते बस इस रूप में है पर एक अनुपरिमाण होता हुआ भी परिमंडले एक महत् परिमान होता हुआ परिमंडल है ऐसा परिमंडल भी हाँ जी परिमंडल भी अनंत भी है शांत भी है ईश्वर तो अनंत है अनंत परिमंडलम परिम अनंत परिमंडलम ऐसा कह सकते हाँ <laughs> और कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा हेतु नहीं है <laughs> दूसरा यह सूत्र भी तो <laughs> आपके <आहा। laughs> क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परिमंडलम में है सबको आप हटा दोगे बस सूत्र को प्रक्षिप्त है तो वास्तविक फिर ले आओ ना दूसरा सूत्र प्रक्षिप्त है इनका विषय भी ईश्वर है नहीं फिर तो फिर तो आपको ये कहना पड़ेगा क्या क्या कहना चाह रहे इस दर्शन का विषय ईश्वर तो नहीं है किसने बोला ईश्वर नहीं है आत्मा आत्मा आत्म शब्द नहीं है यहाँ पर शब्द नहीं जब आत्मा द्रव्य है तो आत्मा द्रव्य आत्मा परमात्मा भी है, है, भी। जी। चल रहा है तो तो तो नहीं तथा आत्मा तो इन्होंने ये बोला किसका विषय मतलब नहीं कि इतना भी चर्चा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहिए शास्त्र का विषय नहीं है ईश्वर मैं ये कहना हाँ। तो मतलब तो आत्मा आत्मा का परिमान बताना उद्देश्य नहीं है आत्मा का आत्मा को बताना उद्देश्य नहीं है कि वो आत्मा किस रूप में है तो परिमंडलम के रूप में ये नहीं कह सकते जब प्रत्येक द्रव्य को परिमंडलम के रूप में बोला जा रहा है तो वो आत्मा भी परिमंडलम के रूप में आती ये यानी सारे द्रव्यों को तो ग्रहण करो परिमंडलम के रूप में और आत्मा को हटा दो ये कैसे हो सकता है फिर वही बात है आत्मा भी विषय है मुख्य विषय ईश्वर नहीं तो ईश्वर मुख्य विषय यहाँ तो ये सारा का सारा ईश्वर के लिए ही है जितने भी विषय बताए ठीक है तो फिर ठीक है तो फिर ईश्वर तो विषय नहीं है कैसे बोल सकते आप तो दर्शन का समान नहीं, नहीं? नहीं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ईश्वर विषय होता हुआ भी हां? मुख्य विषय ईश्वर नहीं हम कहना चाह रहे हैं लेकिन आप परिमंडलम शब्द का विषय ईश्वर नहीं है ये कैसे कह सकते हैं आप कौन सा दोष आ रहा है बताओ कौन बताया हम तो हमने सीमा बताई नहीं तो आप अपने ओर से बोल रहे हैं हैं हैं क्या करेंगे गोल गोल गोल में में आनंद कह कह रहे रहे ना, गोल गोल। ना, ना गोल तो बात है नहीं हो ऐसा है ऐसा आपको आपको समस्या क्या केवल गोल शब्द पर समस्या और कुछ नहीं ऐसा कहेंगे तो यानी आप परिमंडलम कहते ही आत्मा जीवात्मा भी परिमंडलम नहीं ये बोलना पड़ेगा तो फिर वो कैसा ही आपको समझाना पड़ेगा वो आप बारे में रखेंगे ईश्वर के कह रहा ठीक है आप, आप, आप पहले आत्मा को सिद्ध कर लेना फिर हम परमात्मा को सिद्ध कर लेंगे तो तो आत्मा भी भी सिद्ध भी होते हैं हाँ जी परमंडलम कहते ही आत्मा का भी आकाश आकार हो जाएगा आपके पर परमंडलम शब्द से आकार थोड़ा कह रहे हैं केवल परिमंडलम मानते हुए निराकार गोल कहते हैं जीवात्मा को गोल मानते हैं पर आकार नहीं मानते ठीक है क्या क्या ईश्वर भी नहीं मानते ईश्वर भी गोल है और नहीं है ये ये, ये इन, इनका कथन देखिएगा <laughs> जीवात्मा गोल होता हुआ भी निराकार है हाँ? यानी आकार यानी गोल होता हुआ भी निराकार है और ईश्वर गोल होता हुआ निराकार नहीं हो सकता इनके अनुसार हाँ? निराकार हम कर रहे हैं निराकार तो है तो पृथ्वी इसमें क्या दिक्कत ये आप कह रहे हैं आ, म, अच्छा महत परिमान ब, बोलते है सीमा नहीं है नहीं। अच्छा महत परिमान की सीमा नहीं, नहीं। है और परिमंडलम की सीमा है वो वो, वो तो आप अपनी व्याख्या कर रहे हो ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं मानते रहे ना हमें क्या आपत्ति है हम हमारे पास में तो प्रमाण है आपके पास तो एक भी प्रमाण नहीं है ये तो परिमंडलम का है ना नित्यम परिमंडलम भवती तो आप यहाँ नित्य में ईश्वर भी आता है अब इस नित्य में ईश्वर नहीं आता है ऐसा आपको कोई दूसरा प्रमाण लाना पड़ेगा है कि किस है। नहीं, नहीं, किसी नहीं है। का कहीं हो तो शास्त्र विरोध की मैं सीमा है थोड़ा बोले हम हम ये कह रहे हैं आपका एक आत्मा परमात्मा परिमंडलम नहीं है इसका कोई प्रमाण देना हम तो प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर प्रमाण प्रमाण आ रहा है कहाँ पर आ रहा है विरुद्ध भाई अनंत में और परिमंडलम में क्या आप वेद कर रहे हैं वेद है अनंत अनंत कहेंगे तो परिमंडल नहीं रहेगा और परिमंडल ये तो आपका कथन हो गया परिमंडल हो होता है भी अनंत होता है यही तो गड़बड़ है गड़बड़ किया होता है वो तो आपका कथन है सीमा नहीं है परिमंडल सीमा में भाई हमने सीमा में बांधा अच्छा कोई बात नहीं इसको आप कितना बढ़ाओगे आप आप मत मानना कि ईश्वर परिमंडलम नहीं है बस ये मत परिमान वाला ऐसा मान लेना कोई आपत्ति नहीं बस आपको ये बताना पड़ेगा नित्यम परिमंडलम नित्य पदार्थ परिमंडलम में होते हैं और वो परिमंडलम वाले केवल पृथ्वी जल लग्नि वायु आकाश ही होते हैं और मन ही होता है और आत्मा नहीं होता है और परमात्मा नहीं होता है ये आपको बताना पड़ेगा एक जन इसका कि प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग। प्रयोग है। है, के विषय में जो ये मुख्य वो प्रयोग का आधार बताना पड़ेगा कहने को तो कोई भी, है। भी कह सकता फिर वही बात है ये आपका कथन हो रहा है ना आप हमेशा कथन करके रखते नहीं है नहीं होता है प्रमाण तो नहीं देते हैं एक रस कहते हैं ठीक है गोल प्रयोग, है, गोल गोल प्रयोग, है। प्रयोग आपके कहने से हम मान लेंगे पर उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना ये तो आपका कथन हुआ है ठीक आप। है आप, आपको समझ में नहीं आएगा ना केवल शब्द बोलते जाओ इससे कोई कोई बात करने की चर्चा तो करो ना नियम के न्याय दर्शन पढ़े हो नियम के हिसाब से बात करो भेड़ी की चर्चा ऐसा मानकर मान के भी चलते मान लीजिएगा एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने गौन प्रयोग बोला है तो प्रमाण तो अभी अपने को चाहिए ना बस केवल आप प्रमाण दो नहीं बस गौन प्रयोग है गौन प्रयोग हम मानते ही ना आपके मानने से क्या होगा हमारे पास तो नित्यम परिमंडलम प्रमाण है अब इसके विरुद्ध आप ये परिमंडलम नहीं है जैसे तो तो मान ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको प्रमाण देना होगा अगर नहीं है तो जी विचार करेंगे जी कोई देखेंगे जी कुछ तो बोलो नहीं नहीं होता जी नहीं होता है जी गोल बोलते ही आकार आ जाएगी भाई ये आप कितने शब्द कितने बार प्रयोग करोगे इस शब्दों का उसको तो आपको प्रमाण लाना होगा ना खैर कोई बात नहीं ऐसा चर्चा करने पर ही बहुत सारी बातें खुल जाती है हाँ कोई दिक्कत नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे देखो ये पाठ तो पढ़ा नहीं रहे <laughs> ऐसा तो नहीं है ना ठीक है चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है नहीं, नहीं परोक्ष ऐसा है मैं एक बात कहा करता हूँ फिर वो दोबारा बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे विषय है जिनके बारे में हम बहुत कम विचार करते हैं जिनके बारे में बहुत विचार किया हुआ होता है इसलिए वो बुद्धि में बैठ जाते हैं और जिनके बारे में विचार नहीं किया है ना वो बुद्धि में नहीं बैठते हैं जैसे ईश्वर व्यापक है सब जगह रहता है ऐसा कोई स्थान ही नहीं है अरे कहीं तो सीमा होगी क्योंकि हमने जीवन भर सीमा वाले पदार्थों को देखे हैं इसलिए हमको हमारे बुद्धि में बैठती ही नहीं है क्योंकि जितने भी संस्कार बने जितना सोच है सब सीमा वाले पदार्थों का है असीम पदार्थ का कोई सोच रखा ही नहीं दिमाग में इसलिए एकदम समझ में नहीं आता आप उसी के बारे में सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ तो आप अपने आप बुद्धि में बैठ जाएगा हाँ ईश्वर सब सब जगह ऐसा कोई जगह नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज समझ में नहीं आती हैं तो आगे चल करके धीरे धीरे जब बुद्धि में बिठाते जाएंगे बिठाते जाएंगे तो वो भी समझ में आने लग जाएंगे जैसे एकत्व को लेकर के बहुत सारी बातें चलिए और भी पीछे कई बातें हुई है तो वहां सारे यही बात है क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है तत्काल समझ में नहीं आता है जब रूप रूप का कारण बन रहा है आ? अब भाई एकत्व एकत्व का कारण क्यों नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है क्या करें अभी <laughs> तो कह रहे हैं क्या, है? क्या परिमाण के विषय में क्या परिमाण परिमाण का कारण बनता है परिमान तो तो परिमाण का कारण बनेगा तो ते मतलब हाँ बहुत सारे गुण हैं संयोग है आ, सब कारण बनते हैं एक दूसरे के कारण बनते हैं जो जो बनते हैं वो वो है परिमार, परिमार का है परिमाण परिमाण बनता बनना चाहिए एक बार देख लो उसमें पीछे गुण दिए है ना गुण ये कारण मतलब उदयवीर शास्त्री जी ने दिया है ना ये ये इसके कारण बनते ये कारण नहीं बनते उदयवीर जी शास्त्री वाले उसमें बाद में देख लेना कौन कौन से गुण किस किस के कारण बनते हैं, किस किस के कारण नहीं बनते वो पूरी तालिका दी है उसमें देख लेना ठीक है जी, तो कारण पूर्व ये नहीं हुआ। हाँ जी को छोड़ करके तो तो अपवाद को छोड़ करके है तो ही? तो तो हाँ कुछ हाँ हो सकते हैं अपवाद हो सकते हैं सिद्धांत करेंगे हाँ जी स्वतंत्र सिद्धांत हुआ नहीं है तो सर्वतंत्र सिद्धांत है सिद्धांत तो अपवाद तो तो नहीं नहीं अप्र. सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब है वो सब जगह ऐसा ही स्वीकार किया जाता है कि कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होते हैं बस एकाद को छोड़कर के जैसे आ, ये बोला जाता है ना क्या बोला जाता है अपवाद है सिद्धांत नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है वो तो सर्वतंत्र सिद्धांत होता वो उसका अपवाद होने इस मात्र से एक जगह घट नहीं रहा है बाकी सब जगह तो घटता है इसलिए सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं का मतलब है सब जगह नहीं घटता है किसी किसी में घटता है तब आप उसको सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं कहते मतलब जैसे जैसे वैशेषिक के सिद्धांत जो है सांख्य में नहीं घटते हैं और सांख्य सिद्धांत वैशेषिक में नहीं घटते तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गए ठीक है लेकिन दोनों में जो घटते हैं ना दोनों में कारण गुणपूर्वक कार्य गुण होते हैं ये दोनों में घटते हैं इस रूप में ये सर्वतंत्र सिद्धांत है ऐसा का यहाँ जो अपवाद कहा वो अपवाद भी सर्वतंत्र अपने जाना जाए हाँ, वो, वो तो खैर वो अलग बात है वो एक अलग बात है अपवाद अपवाद के रूप में सब जगह रहता है इसमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है और अभी के लिए इतना ही रखिएगा ठीक है ओमकार ओम